गीता चिंतन माला इस कार्यक्रम में, में अभी विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः सत्र में त्रयोदश अध्याय के बीस पांच लोगों तक हुआ था पुरुष सुख दुकान भक्त हेतु चे कहा गया था सुख दुकान सुख दुख भोग करता है पुरुष तो ये जो सुख दुख भोग करता है संसारी होता है ये जीव उसका क्या कारण क्या निमित्त है ये आगे कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थो ही पुरुष प्रकृति स्थोही प्रकृति जान गुणान भूमते प्रकृति जान गुणान कारण गुण कारणं कारण सदसद्योनि संगोस्य सदस्योनी जन्मसु सदस्योनी जन्मसु पुरुष प्रकृति स्थोई गुमते प्रकृति गुणा कारण गुण संगोस्य जन्मसु प्रकृतिस्थो ही पुरुष प्रकृतिजान गुणा भूंगते अशत योनी जन्मसु कारण गुणसंग पुरूष निष्क्रिय है शुद्ध है व्यापक है असंग है। वो कैसे भोग करता है सुख दुख भोग करने वाला कैसे होगा इसलिए कहा प्रकृतिस्थ प्रकृत स्थित होकर के प्रकृति अविद्या में आया है, में है।, है।, है, में है में कि प्रकृति में स्थित प्रकृति अभी उसके परिणाम हुआ शरीर इंद्रिय भूत भौतिक परिणाम है कार्य कार्यकार से परिणत है प्रकृति अविद्या उसमें स्थित है पुरुष उसमें स्थित क्या प्रकृति में पुरुष प्रतिबिंबित तो होता है पुरुष है चेतन उसमें प्रकृति माया आचित है माया शक्ति शक्ति वाले चेतन से भिन्न नहीं है माया भी कोई वास्तव पदार्थ नहीं है क्योंकि अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है तो भी उसमें यदि शक्ति नहीं हो तो जगत का कार्य नहीं बनेगा जगत कार्य दिखता है तो मानना पड़ेगा ब्रह्म में इसे शक्ति है वह शक्ति ब्रह्म से भिन्न भी नहीं अविना नहीं उभय नहीं उसको अनिर्वचन या कहते वही माया है वही प्रकृति अविद्या अव्यक्त बहुत शब्द से कहा जाता है उसमें वो आश्रित है ब्रह्म में और उसमें ब्रह्म चेतन का प्रतिम्ब होने से लगता है उसमें ब्रह्मस्थित है जैसे दर्पण में मुख दर्पण मुख का प्रतिम्ब हो गया दर्पण में मुख कह देते है जल में चंद्र चंद्रता आकाश में आकाशथ चंद्र का प्रतिब जल में हो गया तो घड़ा में जल है तो घड़ा में चन्द्र ऐसे कह देते हैं भ्रांति से भ्रांति गौण प्रयोग ऐसे कहते हैं तो इसी प्रकार प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति के स्थित प्रकृति के साथ पुरुष का एकत्र तो भ्रम हो जाता है तादात्माध्यास प्रकृति का कार्य सर्व इंद्र आदि है उसमें चेतन का तादात्माध्यास हो गया स्वरूप ज्ञान से देह को लेकर के आम पुरुष अहम मनुष्य अहम पश्चात इंद्रिय के साथ सर्व इंद्र के साथ अपन हो करके पुरुष प्रकृति जान गुणान भूंगते प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्रकृति का कार्य तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है। सुख दुख महाकार परिणत तो होता है गुण सत्वगुण सुख रूप से परिणत तो होता है रजगुण दुख रूप से तम गुण मोह रूप से भ्रांति रूप से सुखद का महाकाय से परिणत तो है गुना, ये गुण गुण को भोग करता है सुखद भोक्ता होता है चेतन तो प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति के साथ एकत्व अध्यास आरम्भ करके प्रकृति शरीर इंद्र रूप से परिणत है देह इंद्र रूप से परिणत प्रकृति में अहम बुद्धि करके शुका दुखी में अहम सुखी हम दुखी अहम भ्रांत ये सब भ्रांति को प्राप्त करता है और वो पेड़ जो कर्म करता है उसी कर्म पर भोगने के लिए विभिन्न योनि में जन्म लेता है सद असत योनिष् सात जन्म असत जन्म देवादि योनि मनुष्य ज्वनी सब जन्म है नीचे जन्म होता है पशु पक्षी आदि असद योनी पशुपति आदि पशुपति आदि पशु पक्षी आदि और सदशतनी मनुष्य को सदशत उभय दोनों कहते देवादि सद्योनी पशु आदि होनी असत और मनुष्य होनी सदस्य क्योंकि पुण्य पाप दोनों समान होने पर मनुष्य जन्म प्राप्त करता है इसमें जो जन्म लेता है अस जन्म असत जीवनी में जो जन्म लेता है उसका कारण गुण संघ गुण के साथ संग गुण के साथ संबंध पुरुष भोक्ता गुण के साथ संग गुण का कार्य सुख दुख के साथ संग संग आसक्ति आत्मभाव गुण जो भोक्ता सुख दुख हो उसमें संग आत्मभाव मैं सुखी मैं दुखी मेरा सुख दुख पड़े खुश हो करके गुण में जो संग होता है उसी के कारण फिर आगे भोग करने की इच्छा होती है कर्म भी करता है भोग करता है वस्तु तो शुद्ध चेतन में भोग नहीं जन्म नहीं मरण नहीं किंतु गुण के साथ संबंध अज्ञान के कारण और गुण के कार्य देहादि में अहमबुद्धि ऐसे करके संसार को प्राप्त करता है अविद्या के कारण अविद्या कार्य में अहमबुद्धि करने से अविद्य कहे संसार पार्थि का नहीं तो शुद्ध चेतन में संसार आरोपित है कल्पित तो संसार है आरोपित है पुरुष पटित स्थों घुमते पटती जान गुणान कारण गुण संगोस् सदस्यो नन्म सु परमात्मा का स्वरूप आगे भी कहते हैं उपद्रष्टाता च उपद्रष्टाता चर्ता भोक्ता महेश्वर भर्ता भोक्ता महेश्वर पर चाप्युक्त पर चाप्युक्त देष पर देहेस्पद्रष्टाता च उपद्रष्टा पुरुष उपद्रष्टा समय पर मैं रह करके दृष्टा स्वयं व्यापार नहीं करता है अन्य स्वयं व्यापार करते सर्व इंद्रिया आदि उसमें सामने रह करके देखता है तो उपद्रष्टा हो गया ये कर्म जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं रेते लोग मंत्र पाठ करेंगे एक ब्रह्मा बनता है सौ वेद के ज्ञाता वो पास में बैठ कर रहेंगे देखेंगे मंत्र आदि पाठ नहीं करे खाली बैठ रहेंगे कभी गलती हो तो उनका बताना करते हुए ते उपद्रष्टा होते पास में रहकर करके। और अनुमंता, अनुमोदन करना समर्थन करना कोई कुछ करता है उसको समर्थन वो समर्थन क्या है वारण नहीं करता है अंतकण में चौवन हुआ परिणाम हुआ वृत्ति हुई चेतन का प्रतिम्ब उसमें होता है तो चेतना भी अंतगण के अनुसार जैसे अंतगण में विकार हुआ चेतना तदाकार हो जाने से उसका अनुमोदन जैसे करता है अनुमोदन का वृत्ति जैसे या हुई अंतगण का परिणाम चेतन उसे तो से प्रतिम्बित हो गया प्रतिम्ब होने से वो चीदा भाषयुक्त होने से सो क्रिया में व्यापुर होता है कोई अनुवाद करने वाला हुआ अरे भरता भरण करने वाला भी ध्य इंद्रिय मनोबुद्धि सब उसमें चेतन के संबंध अंतकरण में चेतन का प्रतिम्ब हुआ उसके संबंध से इंद्रिय मनोबुद्धि में भी चिदाभास के संबंध से चेतन जिसे व्यवहार होता है नहीं तो जोड़े जड़े जिसे सब को चेतन देकर भरण पोषण करने वाला चेतन के कारण भरता है आत्मा अरे भोगता भी भोग करने अच्छा भोगता नहीं सुख दुख महात्मा जितने ज्ञान होता है उसे चेतना प्रतिमित होकर के चेतन में जैसे लगता है कि भोग करने वाला ये आया पुरुष भोगता होता है गुण कार्य में प्राध्यात्माध्यास करके सुख दुख को मेरे में मानता है मैं सुखी मैं ही दुखी विभोक्ता तो हुआ और के कारण महेश्वर वही महेश्वर है वही आत्मा है देह इंद्रिया आदि सबसे सब सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ है और जो परमात्मा है वही जीव रूप से भुगतता है जो परमात्मा उसे भिन्न कोई जीवन है वही किंतु वास्तव नहीं अविद्या से और ज्ञान से अज्ञान से ही भुगतता होता है वास्तव भुगत तो आत्मा में ही नहीं की तो परमात्मा की चाह परमात्मा भी कहा गया देह इसमें निशेह में पुरुष जो परम पुरुष परमात्मा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा चुदारद पंचदशवी कहेंगे वही परमात्मा ही यहां सुख दुख भोग करता है अभिद्या से पार्थिका नहीं अभिद्या से ही भोगतृत्व कर्तृत्व सब कुछ आरोपित है परमात्मा में जब तक अज्ञान है तब तक मानता है मैं करता भोगता मैं सुखी दुखी जो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है देखता है, आत्मा में सुख दुख जन्म मर्म संसार कभी पहले भी नहीं था अभी भी नहीं हो सकता नहीं है कभी भी नहीं हो सकता है आत्मा तो असंग निर्धारमक है आकाश के, के समान व्यापक ही नित्य या जन्म है उसका जन्म मरण सुख दुख के संबंध नहीं होगा निर्लिप है असंग है, निरंजन है किसके साथ उसका संबंध ही नहीं ये ज्ञान हो जाने पर मुक्त तो हो जाता है जब तक तो ज्ञान नहीं है अविद्या के कार्य में प्रतिम्बित होकर के अभी त्या कार्य में तादात्म्य ध्यास करके बस सुख दुख जन्म मन सब भोग करता जैसे लगता है शोक बोलो उपान चर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चा तेहेश्विन पुरुष परा। ये पहले प्रारंभ जब हुआ क्षेत्र गम चाप इम विद्धि सर्व क्षेत्रीय स्वभा और ज्ञेय यदत प्रभु स्वामी कहकर के सर्व क्या है बताया इसको जो जान, ले, जान लेता है उसका फल कहते व्यक्ति पुरुषं ुषं प्रकृति चुनै सह प्रकृति सर्वथा सहता वर्तमी सर्वर्तमी न स भूयते न स भूयिजाते यं वेक्ति पुषं प्रकृति चुनै सह सर्वाव समान सू यह पुरुषम एवं व्यक्ति पुरुष पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा को ठीक ठीक समझ लेता है और असंग निर्धार्म होने पर भी प्रकृति में उसका तादात्म अभ्यास होने पर सुखदुख मोह प्राप्त करता है वही संसार को प्राप्त करता है वात्व संसारी तो पुरुष में ही नहीं फिर भी माया अविद्या के साथ संबंध और तादात में करके भोग करता है इसी प्रकार तत्वरूप से पुरुष को जो समझ लेता है माया से पर असंग चिन्मात्र है शुद्ध है ऐसा जो जान लेता है और किसको जानता है प्रकृति प्रकृति अविद्या माया को पुरुष के ज्ञान हो जाने पर चेतन का ज्ञान हो गया हम अस्म ब्रह्म उसके बाद माया को जानी ज्ञान हो जाएगा माया को भी जान लेगा ना पुरुष ब्रह्म ज्ञान हो गया आगे माया प्रकृति कहा रहेगी अज्ञान रहेगा ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अज्ञान रहेगा रज्जु का ज्ञान होने के बाद रज्जु का अज्ञान देख लेगा रज्जु का अज्ञान तो ज्ञान होते ही नष्ट हो गया प्रकृति गुण प्रकृति और प्रकृति के कार्य जो गुण है गुण के साथ प्रकृति को भी जान लेता है प्रकृति को कैसे जान लेगा आत्मज्ञान होते समय प्रकृति नष्ट हो जाती है क्या रहती है प्रकृति का कार्य रहता है कार्य के साथ गुण के साथ प्रकृति नष्ट हो जाती है नष्ट हो गई इसी प्रकार जान लेता है प्रकृति को क्या जानता है अभी कार्य के साथ गुण के साथ प्रकृति नष्ट हो गई ऐसा जान लेता है यानी जिस प्रकृति के कारण आरोप करके मैं संसारी सुखी दुखी मानता था वो प्रकृति ब्रह्म ज्ञान होते ही नष्ट हो गई ऐसा जान मालूम होगा यही ज्ञान है प्रकृति को जो जानता है इस प्रकार जानता है कि ज्ञान से प्रकृति के अभाव को प्राप्त हो तो गई गुणा भी शौचालय गयी कुछ नहीं रहा मैं नित्य मुक्ता हूं वैसा जो जान लेता है सर्वथा वर्तमान में न भूये अभिजात जिसे किसी प्रकार रहे किसी सर्व प्रकार रहने पर भी और फिर जन्म नहीं लेता है शरीर समाप्त होने के बाद आगे जन्म नहीं लेता है कर्म स्व नष्ट हो गए मुक्त हो गया जीते जी मुक्त है उसको कहते जीवन मुक्त ज्ञान हो गया अविद्या नया नष्ट हो गई तो मुक्त हो गया उस समय और कुछ करने का नहीं कर्तव्य बड़े मुक्त आनंद रूप रहता है किन्तु जब तो प्रार्ध है तब तो, तो शरीर रहता है प्रार्थना कर्म समाप्त होने पर सर्व समाप्त हो गया सर जहाँ समाप्त हो जैसा भी कुछ भी हो आगे तो मुक्त हो गया विदेय का विद्युत प्राप्त करेगा फिर जन्म नहीं लेता है श्लोक पुरुषं ये वे पुरुष सर्वथा वर्तमानों की सब भूयों अभी आत्मदर्शन आत्मज्ञान होने पर प्रकृति नष्ट होगी अविद्या फिर आगे जन्म को प्राप्त नहीं करेगा मुक्त हो जाएगा तो मुक्ति का साधन क्या हुआ ब्रह्म ज्ञान अहम सिंह परम ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान का उपाय बताते कैसे ज्ञान होगा ध्याननात्म पश्य ध्यान आत्म पश्य केचिदत्मात्म केचिदात्मा अनेख्यन योग्यन योग कर्मयोग पर कर्मयोग पर ध्याननात्म पश्य केचि आत्मा ध्यान आत्मना ध्यान आत्मन पश्य आत्मनि आत्मा पश्य ध्यान ध्यान के द्वारा ही साक्षात्कार करते हैं वो ध्यान कैसे बताएंगे अभी कहा साक्षात्कार करते हैं आत्मनि अंतकर्ण बुद्धि में ही देखते हैं जो परमात्मा ब्रह्म वो बुद्धि में उसको देखते हैं आत्मनी अंतकर्ण में अंतकर्ण बुद्धि में किसको देखते हैं साक्षात्कार पसंदी का जानते हैं साक्षात्कार करते है, किसको आत्मा न पर ब्रह्म स्वरूप अभिनय है किसके द्वारा आत्म न आत्म के द्वारा अंतकण के द्वारा चिंतन करते करते वही चिंतन है ध्यान ध्यान शब्द चिंतन चिंतन तो हमेशा होता ही रहता है मन जहां जाता है वो विषय चिंतन करता है किंतु तो ध्यान क्या है शब्द आदि विषय से हटा करके परमात्मा का चिंतन ध्यान मन से चिंतन होता मन इधर उधर भागता रहता है आप परमात्मा चिंतन करो मन जाकर कहां कहां भागता है वो ध्यान नहीं विषय से मन को हटा करके देह में परमात्मा में लगाना देह का चिंतन करना नहीं कि खाली विषय से हटा करके ऐसे सो गया वो ध्यान नहीं वो है वो लया अवस्था है विक्षेपण से मन इधर उधर भागता है और मन को वहां से हटा करके परमात्मा में लगाते समय लया अवस्था नहीं जाएगी उसी कोई भी कुछ समय ऐसे रह जाने से कोई कोई को ध्यान सोच करके खुश हो जाते हमारा ध्यान अच्छा गया ध्यान नहीं लगा वो तो लया अवस्था है परमात्मा का चिंतन करे लक्ष्य का चिंतन करें और यह ध्यान सामान्य जो पहले ध्यान वो ध्यान नहीं है ये उत्तम अधिकारी के लिए पहले कहते हैं, आगे मध्यम अधिकारी कहेंगे फिर अध्यम अधिकारी के लिए कहेंगे उत्तम अधिकारी का ध्यान कब वे श्रवण मनन करने के बाद संस्कार, संस्कार श्रवण जन संस्कार से विचार करके अहम अश्वी परम्परा ब्रह्माकार वृत्ति चले उसके द्वारा साक्षात्कार करते जिसको कहते निधिध्यासन। निधिध्यासन होता है श्रवण मनन के बाद शास्त्र श्रवण करके शास्त्र तात्पर्य निश्चय हो उस बाद थोड़े मनन करने की प्रक्रिया से चिंतन करे निश्चय हो जाता है तो अहम अस्म में ये ध्यान लगातार चिंतन चले ये उत्तम अधिकारी के लिए श्रवर्ण मनन के पश्चात श्रवण मनन के बाद होने वाले ध्यान और जो मध्यम अधिकारी अन्य सां्य नहीं हो गांख्य है सत्वरोजतम गुणा है मेरा दृश्य है मन से भिन्न हूं मैं उसका साखी ये विचार हूं ये मननात्मक हूं ध्यान के पहले मनन होता है श्रवण करके मनन निदित आसन के पूर्व भावी जो श्रवण मनन इसको सांख्य सोदय से कहा उत्तम तत्व चिंता सात मध्यम ध्यान धारणा तत्व चिंतन हो गया निदित अरे ध्यान धारणा है मध्यम है जिसको शवर्ण मनन रूप से कहा मध्यम शास्त्र चिंतन अधमाम चिन्ह धमा धमा मध्यम शास्त्र चिंतन ये शास्त्र चिंतन कहा तो श्रवर्ण मनन ये मध्यम है उत्तम तत्व चिंता से तत्व चिंतन निधिदासन मध्यम शास्त्र चिंता नवर्ण मननात्मक हो रम है मंत्र जप हो अध मंत्र जप मंत्र चिंत हो मंत्र जप भी साधन है किन्तु अधम में बाकी जीत नहीं है उपासना अधम में नहीं ये हो गया मध्यम हो गया सांख्यान योगे न कर्मयुगे न और तृतीय हो गया अधम के लिए कर्मयोग कर्म ही योग कर्मयुग यो ई ईश्वर आत्म बुद्धि करके अनुष्ठान कर्म करे कर्म के साथ भक्ति भी करें वो से अंतगुण शुद्धि होने पर ज्ञान होने पर मुक्ति होगी साने नश्यत्मा नन्न सांख्य न, न, न चा पर अन्य कुछ लोग श्रवण मनन कुछ नहीं करके अन्य से सुनते सुन कर के उपासना करते अन्य मजानता अन्य तेव मजान श्य उपासनेभ्य उपासते चाति तरव चाती तरन्द मृत्यु श्रुतिपरायण मृत्यु श्रुतिपरायण अने सेवसते सी चाति तरव मृत्यु श्रुतिपरायणा अने तो मजान तहु तो लोके ये नहीं जानते ध्यान योग सुनकर के खाली ध्यान में लग जाते हैं ध्यान सांख्य में भेद क्या है ध्यान है श्रवण मनन का जो ध्यान निधि ध्यान वो तत्व चिंतन है उसके बाद शास्त्र चिंतन श्रवर्ण मनन क्योंकि आत्मज्ञान के लिए सबसे अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन ये वेद में कहा गया याज्ञाव के मैत्री को आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यातव्य आत्मज्ञान के अंतंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यान वेदांत का शवर्ण श्रवण के सात तात्पर्य निर्णय हो फिर तर्कयुक्ति से मनन करना है क्या है उसके बाद होता है निधि ये नहीं जान करके आए अन्य वे श्रोता उपासदे अन्य से सुन करके श्रद्धालु हे सत्संग के द्वारा आचार्य गुरु के मुख से सुन करके ऐसे ही चिंतन करते हैं बता दिया चिंतन कर अहमअसमी परम ब्रह्मा, अत्यधिक श्रद्धा को ऐसे चिंतन करता है अरे वेदांत श्रवण करता है तो शास्त्र का तात्पर्य धीरे धीरे निर्णय होता है पहले मालूम नहीं शास्त्र में क्या है कि शास्त्र ऐसे बार बार विचार करने पर तात्पर्य निर्णय होता है कि एक अद्वितीय ब्रह्म सत्य उसमें संसार स्व आरोपित है अरे मैं ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो जाए तो मुख्य ऐसे कुछ तात्पर्य निश्चय होता है निश्चय होने पर सुन सुन करके निश्चय करके ऐसे चिंतन करते है अन्य व्यस्त सुन करके ही उपासना करते है श्रुति परायण उनके लिए श्रुति श्रवण ही परम गति है मुक्ष मार्ग प्रवृति के लिए श्रवण श्रुति श्रवण आचार्य से पमाणी को गुरु से सुन करके श्रद्धापूर्वक उसमें लग जाते हैं जैसे सुनते हैं उसके अनुसार स्वयं शास्त्र से देखते नहीं क्योंकि जैसे सवर्ण किया जैसे बहुत लोगों को जिनको शास्त्र तात्पर्य नहीं मालूम नहीं साधन भजन नहीं किया उनका उपदेश है, तो है वो स्वयं यदि भ्रांत है तो दूसरे को क्या रास्ता बताएंगे जो भ्रांत है वो उचित रास्ता जिसको मालूम नहीं दूसरे को उचित रास्ता बता सकता है तो भ्राह को होते हैं तो फिर जो जाएंगे उस रास्ता से क्या होगा अंधे ने व नियमाना यथा अंधा अविद्यामत वर्तमान कठोपुर सदन में अन्यत्र अविद्या के अंदर रहते हुए स्वयं धीरा पंडित मन वाना अपने को बड़े पंडित मानने से ब्रह्म हो जाएगा ना भीर uh, मानते पंडित मानने वाले नंत्र में मैं बार बार जन्म जन्माम चक्र में आते ही और उपदेश करने से ही ज्ञान हो जाते ही था नहीं स्वयं जब ज्ञान नहीं तो दूसरे को उपदेश करने से क्या ज्ञान होगा अंधे नहीं व नियमा नया था, था अंतर दूसरे को लेता है अंधर लोग को तो रास्ता पता नहीं है एक अंध को पकड़ लिया हमको पकड़ दू तो क्या हो गया अंधा भी गिरेगा उसके पास जारवे सब गिनेंगे ऐसे नहीं प्रामाणिक आचार्य से जो श्रवण करता है ये परमात्मा की कृपा से इसे गुरु आचार्य प्राप्त होते हैं जिसको पूर्ण जि पुण्य से इसे प्राप्त हो कुछ सुन करके उसके अनुसार चलता है तेपि भी अति तरंत ऐसे सुन सुन करके दीढ़ निश्चय श्रद्धा से होने से श्रद्धा के कारण दीर्घ निश्चय होता है बहुत तो लोग बहुत तो प्रकार कहेंगे कि जिसकी श्रद्धा जहां है उसी को ही ग्रहण करेगा कभी भ्रांत है तो जो पहले भ्रांति है उसका दिमाग में है ठीक उचित शात्र सुनने पर भी कभी नहीं ग्रहण कर पाता है क्योंकि पहले से सुना हुआ है और उस समय दुराग्रह रह जाता है कि यही ठीक है हम तो बड़े आचार्य से बड़े गुरु से सुनने और कभी कभी जिसके भाग्य में परमात्मा की कृपा हो वो छोटा बड़ा नहीं जब वास्तव तत्व है परमात्म की कृपा हमसे तत्व का ग्रहण कर लेता है क्योंकि सत्य की जय होती है जितने बड़े बड़े लोग सर्फ सर्फ सर्प कहे छोटे बच्चा आगे कहेगा नहीं सर्फ नहीं रसी है मैं देकर आया और आप अभी बड़े बड़े लोगों की बात मानेंगे जो लोग भ्रांत होकर भागे और छोटे बच्चा कहता मैं देख कर आया रजू आप में दिखा देता हूं किसके मानोगे छोटे बच्चे कहने पर यदि रजू है जाकर दूर से देखेंगे जाकर पकड़ कर देखा रहा तो दूर से देखा पकड़ लिखा तो विश्वास होता है लोग देखते हैं इसीलिए ऐसे कभी कभी किसके के प्रति परमात्मी कृपा हो तो ऐसे आचार्य की वाणी में श्रद्धा हो जाए तो ग्रहण कर लेता है श्रुतिपरायण ते भी मृत्युम में अतित मृत्यु को पार कर लेते हैं शास्त्र पिंचन प्रमाण बहुत सबल मनन नहीं कर पाते जितने साधु लोग को करते आप लोग इतने कहा करते साधु लोग जो अध्ययन करते बहुत ये गीता उपनिष पाठ के लिए एक डेढ़ साल एक साल लग जाता है पूरा पाठ पांचीका के साथ वो भी कितने चलता है पौने घंटा चलता है पाठ एक घंटा चलता है यहां से अब ये ज्ञान यज्ञ में चार चार घंटा करके कम में पूरा कर लेते हैं मूल मूल हो जाता है किंतु उसमें भी कुछ विशेष ज्ञान यज्ञ में मिलता है जिसके आधार पर कोई चाहेगा तो वेदांत तत्व समझ करके निधि कर सकता है यदि किसी किस, -किस कोई को ग्रहण करके ऐसे निश्चय करके चिंतन करता है तो मृत्यु को पार कर लेगा ज्ञान होने पर ज्ञान होने पर मोक्ष हो जाएगा बहुत संस्कृत ज्ञान है बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पर होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं कितने श्रद्धा से ग्रहण करता है ऐसे बहुत विद्वान शास्त्र ग्रंथ व्याकरण शास्त्र पढ़ ले बहुत पठन पाठन पढ़ना पढ़ाना प्रवचन करना सब हो जाएगा किंतु मनन नहीं हो पाता नित इतिहास नहीं होता तो साक्षात्कार नहीं होता है पुस्तक लिखना भी हो जाएगा पढ़ाना हो जाएगा कथा तो प्रवचन करना हो जाएगा रूना रूलाना भी हो जाएगा धन संपत्ति की भी इकट्ठी हो जाएगी सम्मान ही बहुत मिल जाएगा ये सब संभव है किन्तु ज्ञान है विलक्षण कोई किसको यथता हम अपने सिद्धान कश्चिम ऐसे महापुरुष से सुनने पर श्रद्धा पूर्वक उतर ज्ञान हो जाता है अन्य भी प्राप्त कर लेते हैं ज्यादा नहीं छात्र जानकर के भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं कर देते भगवान कहते श्लोक तो बोलो अन्य ते, ते उपास करते अभी हम ब्रह्म ज्ञान से मुख्य होता है क्यों उसका हेतु बताने के लिए कहते हैं वत्जय किचित यत्यते किंचिति सप्त स्थावर जंगम सप्त स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र संयोगा क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तद विधि भरतर्षव ति भरतवत्जाते संयोगात ंगम क्षेत्र यावत किंचित सत्व ठावर जंगमम जितने पदार्थ है सत्वम चेतन जात और क्षेत्र मिट्टी जितने क्षेत्र है सावे पदार्थ स्थावर जंगम चलने वाले तद क्षेत्र क्षेत्र संयोग आदि वृद्धि क्षेत्र और क्षेत्र के संबंध से क्षेत्र ही शरीर है शरीर शरी क्या क्या है महाभूताने अहंकार बुद्धि शरीर तीन शरीर थे भूत भौतिक पदार्थ और क्षेत्र क्यों उसको जानने वाला क्षेत्र के साथ क्षेत्र के क्या संयोग क्या संबंध जैसे घट भूतल का संयोग होता है इससे संयोग नहीं संबंध संबंध क्या है क्षेत्र कल्पित मिथ्या है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सत्य है सत्य और मिथ्या का संबंध क्या होगा आध्यात् संबंध, आरोपित संबंध ये दोनों का जो संबंध है अनुन्याध्यास ये संयुक्त क्षेत्र के साथ क्षेत्र का आध्यात् संबंध है आप शरीर को जानने वाले चेतन है शरीर आपका दृश्य गेय है गेय पदार्थ जड़ है मिथ्या है दीघ रूप चेतन आप सत्य हैं, आपके साथ इस शर्य का संबंध है ही नहीं असंग है आप तो भी अज्ञानी के कारण आरोप करके यही आरोप जो है अभ्यास उसको कहते यही संयुग क्षेत्र चेतना के साथ क्षेत्र शर्य इंद्रम जितने है इनके साथ जो तादात्म होता है उसके कारण सब उत्पन्न होते है जन्म प्राप्त करते क्यों आप अपने स्वरूप के ज्ञान नहीं अज्ञान हे मन बुद्धि में तादात्म अध्यास करके मैं मनुष्य मैं देखता हूं मैं जानता हूं मैं सुनता हूं मैं कर्म करता हूं मैं पुण्यवान मैं पापी मैं सुखी मैं दुखी यही तादात्माध्यास के कारण होता है इसी के कारण फिर जन्म में उनको प्राप्त करता है जन्म होता है जितने पदार्थ से उत्पन्न होते क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों के तादात्माध्यास से दोनों के एकत्र भ्रम से यदि क्षेत्र का वास्तव स्वरूप ज्ञान हो जाएगा क्षेत्र से भिन्न करके आगे दोनों का तादात्म्य ध्यान नहीं होगा नहीं होगा हो तो मृत हो जाएगा इसलिए मुख्य साधन है क्षेत्रज्ञ ज्ञान तो अहमअ्मी परम ब्रह्म से ज्ञान हो गया जैम य तत्त प्रभु स्वामी यश ज्ञाता मृतम का ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा अहमअष्टमी करके तो क्षेत्र अलग क्षेत्र अलग क्षेत्र कल्पित है मिथ्या क्षेत्र ज्ञा होता है दीघ रूप चेतन दोनों का एकत्र तो नहीं हो सकता है किन्दु ऐसे मानता है मैं मनुष्य देह के साथ एकत्व तो अध्यास है और अहं पश्चामी इंद्र के साथ एकत्र भ्रम तो है इसी प्रकार अध्यास आरोप करके दुखी होता है आरोप निवृत्ति हो जाए चेतन का ज्ञान हो गया भेद ज्ञान हो गया यही तो बता दिया शरीर क्षेत्र है जाने वाले क्षेत्र ज्ञा आप सर को जानने जानने वाले हैं जे पदार्थ क्षेत्र में आ गया, ये पदार्थ मिथ्या है इसको समझ लेने से अज्ञान की निवृत्ति मुक्त हो जाता है श्लोकों में सत्संग क्षेत्र क्षेत्र जब ज्ञान हो जाता है न सब हुए अभी आए थे पहले बताया ज्ञान का फल और जन्म कारण कहा अविद्या क्षेत्र क्षेत्र का संबंध का, अविद्या का, का निवर्तन क्या है ब्रह्म ज्ञान ये तो पहले कहा फिर उसको बताते ज्ञान कैसा है ब्रह्म ज्ञान कैसा है किसको होता है अधिकारी को क्या करना चाहिए समं सर्व भूतेशु समं सर्वतेशु ठर तरेशर विनश्य विनश्य विनशस्व विनश्य पश्यति सश्यति पश्य स पश्य समं सर्वंत पर सर्वेषु भूतेषु ठंतर सर्वेष् भूतेष् विनशु सर्वेष् भूतेष् विनशसुन समर तिषत यश्यति पश्य सम है सामन परमात्मा कहां परमात्मा है सर्वेश् भूतेष् सर्वभूत ब्रह्मास्त्र लेकर तीर्ण तक सौ प्राणी में सब प्राणी के सर्व नष्ट होता है विनश्यत्सु विनाशी देह इंद्रिया मनोबुद्धि आदि उसके में सर्व सर्व में रहता है परमात्मा सारे देह में रहता है सारे देह विनाशी है सर्वे भूत प्राणी में सर्वेश् भूतेषु विन रहता परमात्मा और परमात्मा विनाशी है देह के नाश होगा तो नहीं अविन्श्यंतम जो अविनाशी है अविनाशी कहूंगी परमेश्वरम कहा तिष्ठंतम कहा रहते सारे भूत में किस प्रकार कहीं अधिक कहीं कम समम सर्वत्र समान है कोई न्यून अधिक नहीं कि ब्रह्मा में अधिक चेतना है और चिंती में कम चेतना चेतन में चेतना कम एक ही चेतन, चेतन सर्वव्यापक सर्वत्र समम तिष्ठंतम समान रूप पर व्रमण सर्वत्र है इसको जो जान लेता है अधिष्ठान चेतन है सर्वत्र अनुगत है जिसका कहीं अभाव नहीं होता है न्यूनाधि का नहीं निष्क्रिय आत्मतत्व सर्व व्यापक इसको जो जानता है वही जानता है अन्य लोग देखते हुए भी नहीं देखते देखते हुए भी सर्वसमता है तो कहता ये नहीं देखता है राज्य को जो देखता है राज्य देख लिया वही देखने वाला है और सर्व देखने वाला भ्रांत है तो सत प्रसि का तो वही साम्य वही परमात्मा को ठीक जानता है क्या जानना एक ही पर है सर्वत्र है सब सदर में क्षेत्र के ऊंचाप इमाम विद्धि सर्व क्षेत्र सब सदर में एक ही क्षेत्र है वही पर है आप उसे भिन्न एक ही तत्व पर ब्रह्म सब श्रे में जो सर्वे को जानने वाला समन सर्वे सुबूते सत्य शास को बोलना है सब पश्यती कहते तो सम्यक पशेती अन्य देखता हुआ अभी भ्रांत ही ठीक नहीं देखता है अभी सम्य दर्शन ज्ञान का फल कथन करके ज्ञान की तुति करने के लिए भगवान कहते हैं समय सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम समवस्थितम ईश्वर न ही नस्यात्म आत्मा न्यात्म सर्वत्र तांगति तरांगति समदी नात्म तति परति समितर सश्य आत्मना ततो आत्मा नीनस्थ परा गति पर साम बराबर रूप से सामथित अवथित किन्वथित कंसे तोल्य साम से अवस्थित सर्व बड़े छोटे पशु पशुपक्षी कीड़े मकड़े मनुष्य पशु देवता कुछ जड़चेतन सर्व शुद्ध चेतना जड़े में है या नहीं ये? सर्वत्र समान है समम पश्चिम समम समवस्थितम सम्य तुल्य रूप से अवस्थित है सारे भूत में सारे प्राणियों में है उसको जो देखता है कैसा दिखता है समम परमात्मा तो समान रूप से है ये देखने वाला भी समान देखता है भेद नहीं बुद्धि करता है वेद बुद्धि कहा नहीं परमात्मा ब्रह्म में ये नहीं कि व्यावहारिक पदार्थ में अभेद बुद्धि हो जाए अभेद देखना कहाँ आत्मा परमात्मा में अभेद देखना? या शरीर में अभेद देखना? शरीर में अभेद हो शरीर में भेद रहेगा या अभेद रहेगा दोनों मिलाकर आप कहते शरीर आत्मा दोनों मिलाते हो शरीर में भेद रहे या अभेद रहेगा शरीर में भेद रहेगा आत्मा में अभैद दिखेगा भेद दिखेगा आत्मा में जो अभेद दिखाया शरीर में भेद रहेगा अभेद रहेगा शरीर में मनुष्य शरीर हाथी के शरीर चिंटी के शरीर उसमें भेद रहेगा अभेद जाएगा रहे ज्ञान होने के बाद यदि शरीर दिखता है तो भेद रहता है वो समम प्रसन्न का अर्थ है नही के शरीर शरीर समान दिखेंगे जितने बड़े हाथी इतने बड़े चिंटी जितने बड़े चेंट इतने बड़े हाथी ऐसे समान दिखेगा ऐसा नहीं इसको नहीं समझने वाले कोई कहते ज्ञान हो गया एक देखने के सर्वत समान देखना कोई भेद बुद्धि नहीं करना मनुष्य पशु पुरुष स्त्री कोई भेद नहीं सब बराबर ही इस बजाते सब बराबर हो ऐसे बराबर हो चेतन समम जो सर्वत समित ईश्वर में समा किसको समान देखना ईश्वर को सर्वत्र स्थित सम्यक अवस्थित समान ईश्वर उसको समान देखना सर्वत्र समान है ईशादी चिंतन करता है न आत्मना नत्मनात्मान हिंसा नहीं करता है स्वयं आत्मना का तो स्वयं अपने से आत्मा न हिंसा आत्मने स्वरूप सर्वत्र देखता है कि आत्मा सर्वत्र हिंसा किसकी करेगा न हिन्त्य आत्मनात्मान जो ज्ञान नहीं तो अज्ञान है तो हिंसा करता है यही हिंसा है आत्मा व्यापक शुद्ध है समान है उसमें कोई सुख दुख संसार धर्म ही नहीं उसको कुछ ना कुछ अलग देखता है तो वही उसके प्रति हन होता हिंसा है इसलिए जब समान देखता है आत्मा के स्वरूप से अलग कुछ नहीं दिखता तो हिंसा नहीं है पराम गति में आती तत्व आती पराम गति प्रकृष्ठ गति मुख्य वही जब समान आत्मा परमेश्वर समान है सर्वत्र कोई भेद नहीं कोई जीव ईश्वर भेद नहीं मनुष्य पक्षी देवता में भेद नहीं कहीं नहीं एक ही आत्मा आत्मा में भी भेद नहीं कितने आत्मा दिखता है एक ही आत्मा किसकी आत्मा जो अपना स्वरूप आत्मा वही आत्मा सर्वत्र एक है बाकी अन्य लोगों फिर कहा जाएंगे आत्मा एक है लोग जो दिखते है वो सो मिथ्या कल्पित है सर्व भिन्न भिन्न दिखता है तो कल्पित है एक ही चेतन में एक मुख का प्रतिबिंब हजारों हो है दर्पण हजारों के अंदर प्रतिबिंब हो जाएगा एक ही चेतन एक शरीर सब के अंदर बाहर है एक आकाश सौ के अंदर बाहर है अलग अलग आकाश है एक आकाश सौ के अंदर बाहर है एक चेतन सब के अंदर बाहर है उसको देखता है समान रूप से कहीं कम कहीं ज्यादा आकाश में तो हो है कि बड़ा छोटा कल्पना कर लेंगे ऐसा चेतना बराबर है सर्वत्र समान जो दिखता है समम पश्चिम ही सर्वत्र समवर्थित अहिंसा नहीं करता है परम गति मोक्ष को कर प्राप्त करता है श्लोक बोलो सर्वत्र समित्वरमस्ता पर शरीर तो अलग अलग दिखता है आत्मा तो भिन्न भीन भिन्न होना चाहिए कर्म कोई करता है पुण्य पाप करता है उसके लिए करते हैं। प्रकृत्य कर्मा पित कर्मा क्रियस क्रीय य पश्य तथात्मा यह पश्य तथात्मा मकर तार सश्यति मकर तार सश्यतिवर्मा क्रिय कर्मी सर्वस्व प्रकृत्याणी यह पश्यति तथा आत्मा अकर्ता यह पश्यति सश्यति वही ज्ञानी है क्या दिखता है सर्वस्व कर्मा प्रकृत्या क्रिय जितने कर्म हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा ही सब हो रहे हैं प्रकृति कैसा रहकर वही बुद्धि मह तत्व अहंकार शरीर इंद्र से परिणत होकर के प्रकृति को अलग अलग करती है ऐसा नहीं वो प्रकृति परिणत हो गई जो देह इंद्र बुद्धि आदि है प्रकृति का परिणाम है सारा जगत माया का परिणाम है मालूम है माया का परिणाम ही जगत है ब्रह्म का कार्य नहीं जगत ब्रह्म का विवर्त जिससे राज्य में सर्प दिखता है वो सर्प उसका विवर्त है परिणाम नहीं दूध और दही बन जाता है तो उसका परिणाम हो गया माया का परिणाम है राज्य में जो सर्व दिखता है वो भी परिणाम है किसका परिणाम होगा राज्य के अज्ञान का परिणाम राज्य में जो सर्व दिखता है वो किसका परिणाम राज्य के अज्ञान का परिणाम और किसका विवर्त राज्य अवसर चैतन्य जीवन जो चैतन उसका विवर्त है इसी प्रकार सारा जगत ब्रह्म का विवर्त कार्य और कारण परिणाम परिणाम किसका माया का तो जगत का उपादान कारण ब्रह्म है या माया है माया भी उपादान है परिणामी उपादान कारण और ब्रह्म को उपादान कहते विवर्त उपादान विवर्त उपादान का जगत ब्रह्म का विवर्त तात्विक अन्यथा भाव नहीं होता है खाली दिखता है और माया का परिणाम कहता है माया ऐस से परिणत होती वास्तव जैसे माया ऐसे जगत तो ये सारे माया के कार्य शरीर इंद्रिय आदि सब इनके द्वारा सो कर्म होते हैं माया प्रकृति है वही माया के द्वारा परिणाम होकर के बुद्धि शरीर इंद्रिया आदि बन गया उनके द्वारा सारे कर्म सारे कर्म क्या शरीर के द्वारा इंद्र के द्वारा मन के द्वारा कर्म किसके द्वारा होता शरीर से कर्म होता है इंद्र से कर्म होता है और मन से वांग मन काय वांग मन काय से जितने कर्म है किसके द्वारा होते हैं प्रकृति आय वो प्रकृति का परिणाम से सब होते हैं तो आत्मा क्या करता है आत्मानम अकर्तारम अपस्थिति आत्मा तो माया माया के धर्म उपाधि से रही माया माया के कार्य जितने क्षेत्र है उसे क्षेत्र को जानने वाले आत्मा क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्र में माया है है नहीं महाभूता निहंकार बुद्धि अव्यर्थ अव्यर्थ में आ गया क्षेत्र को जानने वाले उसे सर्व उपाधि रहित शुद्ध चेतन वो करता है करता है ना नहीं अकर्ता है आत्मा न करता नहीं अपर वही ठीक जिकता है वही निर्गुण है निष्क्रिय ब्रह्म है उसको अकर्ता जो समझता वो ठीक समझता वो उसको मतलब कोई ऊपर है वह आपका स्वरूप आप जो में है अकर्ता है शरीर इंद्र मन के द्वारा कर्म हो रहा है शरीर इंद्र मन जितने है ये क्षेत्र के अंतर्गत है आपके दृश्य आप नहीं आपके स्वरूप में शरीर का कर्म आपके शरीर आत्मा में या नहीं इंद्र का कर्म आप में है मन का कर्म आत्मा में है आत्मा में कोई कर्म नहीं आत्मा करता को जानता है श्रोक तो बोलो प्रकृत कर्मा तथात्मातार फिर सम्यक दर्शन को अलग प्रकार कहते सम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कैसे क्या है यदात पृथ् भाव यदा पृथ् भाव मेकस्थमश्युपश्य ततव विस्तर ब्रह्म संपद्य ब्रह्म संपद्यतेथग भाव मेकस्थमुश्य तथा विस्तार यदा भूत पृथक भाव एक अनुश्य तथा च विस्तरम अनुपश्य जब भूताना पृथक भाव भूतों का पृथत्व अलग अलग स्व प्राणी दिखते हैं जितने सो अलग दिखते हैं यदा एकस्तम अनुपस्त एक में स्थित सारे भूत भौतिक प्रपंच जितने जितने प्राणी है एक आत्मा में स्थित है एक स्थम सारे सारे भूत अलग अलग दिखते हैं किंतु एक में स्थित अनुपश्यति अनुश्द का पश्चात पश्यती नहीं करके भगवान का कर तो अनुपश्यति अनुप्यति का शास्त्राचार्य उपदेश के बाद ही ज्ञान होता है अनुकाथ पश्चात शास्त्र के प्रमाण से आचार्य गुरु के उपदेश से ज्ञान होता है इसलिए भगवान का तो अनुपस्ति शास्त्र आचार्य उपदेश के बाद ज्ञान होता है उसके बिना अब जितने भी अपने विद्वान हो अपने पढ़ करके ज्ञान नहीं हो सकता है और शास्त्र को छोड़ करके केवल उपदेश भी ज्ञान नहीं होगा शास्त्र का उपदेश और आचार्य विमुख से तब अनुपश्यति पश्चात उपयति किम एकतम एक आत्मा में थे तो सारे भूतों का अलग अलग देखते दिखते हैं और क्या दिखता है ततव तो से विस्तार वही परब्रह्म से सारा जगत विस्तार सब सबकी उत्पत्ति आत्मतः प्राण आत्मात् आत्मतः आत्मत स्मरण आत्मा से आकाश आत्मा से सारे आकाश भूत भौतिक की उत्पत्ति है उसी ब्रह्म से विस्तार जगत की उत्पत्ति जगत से उत्पत्ति जगत में प्रलय सारे भूत भौतिक पदार्थ आत्मा से ही है तथे बचे विस्तार तथ जो एक में स्थित सब ब्रह्मांड है उसी एक चेतन आत्मा से विस्तार को भी देखता है जब ज्ञानी देखता है एक आत्मा ही सब स्थित है जिस आत्मा में उत्पन्न हुआ और जिस आत्मा में लीन होता है एक ही आत्मा है अधिष्ठान जिससे सारे जगत की उत्पत्ति होती सारे है सारे जगत उसमें स्थित है सारे जगत का प्रलय या तो व्यामानी भूतानी यह न जाता नहीं जीवंती यद प्रयती अभिषमति तद ब्रह्म तद वि जिज्ञासव क्यूपनिषेद जिससे सारे बुत उत्पन्न होते है जिसके कारण जीवित रहते जहां रहते जहां लीन होते प्रलय होते हैं वही ब्रह्म है वो यह कहते जो एक आत्मा में स्थित सारा जगत एक ब्रह्म में स्थित है और उसी उत्पन्न हुआ ततव जो विस्तार में पशु थी उसे विस्तार हुआ और जिससे उत्पन्न हुआ जिससे में स्थित है लय कहाँ होगा उसमें लय होगा मिट्टी से घट बना घट जो है मिट्टी में है और तोड़ेंगे तो मिट्टी सुवर्ण से कुंडलादि भूषण बनाया किसे बनाया जब तक रहता है तो सोना में भूषण रहता है और तोड़ेंगे तो क्या रहेगा इसी प्रकार सारे ब्रह्म से उत्पन्न को सारे जगत ब्रह्म में स्थित है उसमें लीन होता है वही पारमाती सत्य है बाकी सब मित जब इसे देखता है तदा ब्रह्म संपदे जानने वाला ब्रह्म रूप हो जाता है उसी समय ब्रह्म ज्ञान होते ही ब्रह्मस्वरूप हो गया और कुछ करना नहीं होने का क्या है शरीर परिवर्तन हो जाएगा उस समय ब्रह्म बन जाएगा तो शरीर बड़ा हो जाएगा सिंग निकलेंगे कुछ नहीं शरीर तो शरीर रहेगा वो पहले ब्रह्म था क्या अब समय क्या हो गया अब भ्रम तो ब्रह्म नष्ट होगा भ्रांति निवृत्ति होगी तो ब्रह्म हो गया अपने को परिचय न मानता देह में हम करता था जो ज्ञान हो गया देह में हम नष्ट हो गई, मैं हम में परम ब्रह्म साक्षात्कार हो गया ब्रह्म हो गया हाँ स्लो को बोलू यदा पृथक भाव कष्ट मनु अनुपति तथा विस्तार ब्रह्म सारे देह में आत्मा है क्या है एक आत्मा अनेक है एक आत्मा सौ देह में सारे देह में जहां जहा जितने सब दोष है सब दोष आत्मा में आ जायेगा आप जितने स्नान करो शौच करो जितने शुद्ध रहो आपकी आत्मा सब के अंदर है जो स्नान नहीं किया अपरिष्कार वहां भी आपकी आत्मा है तो सारे दोष आत्मा में आ जाएगा ना नहीं उसके लिए भगवान कहते है अनादित्व निर्गुणत्वा अनादत्ता निर्गुण परय पर व्यय शरीरस्थो कौंतेय शरी कौंतेय नो न लिप्यते न कौति न अनादिवात आत्मा अनादि आदि इसका कारण कोई है ही नहीं अनादि और निर्गुण निर्गुण है कोई गुण है ही नहीं माया त्रिगुणात्मक माया के कार्य में सब गुण है आत्मा तो माया से अतिरिक्त तो है माया से पूर्ण है इसे निर्गुण है सौ गुण पदार्थ होगा तो गुण के ह्रास हो जाएगा जैसे रूप है पट में नष्ट हो गया फल में मिठास है नष्ट हो गया खराब हो जाता है सट जाता है गुण का नष्ट हो जाता है जो सगुण पदार्थ गुण नष्ट हो गया तो नाश हो जाएगा किंतु आत्मा निर्गुण है निर्गुण से गुण नष्ट होगा गुण उत्पन्न होगा ऐसा नहीं ना कोई गुण उत्पन्न होता, होता है न कोई गुण नष्ट होता है न रूप रसक अंदर स्वर्सको गुणा ही नहीं तो उसका व्यय नहीं होगा परमात्मा अयम अव्यय अविनाशी है व्यय तब होगा यदि सगुण पदार्थ हो कोई गुण हट गया कोई गुण आ गया तो व्यय होता है उत्पत्तिनाशन मीठा था थोड़ी देर है तो खटा हो गया नष्ट हो गया फेंको ऐसे कोई पदार्थ खाद्य पदार्थ बने खटा होता फेंक देते हैं फल भी से रखा थोड़ी देर नष्ट हो गया फेंको ये व्यय हो जाता है सगुण पदार्थ में आत्मा निर्गुण है क्या गुण उसमें चट जाएगा गुण है ही नहीं निष्क्रिय है किसके साथ असंग है किसके के साथ कोई संबंध नहीं होता है दोष के साथ संबंध तभी होगा यदि असंग नहीं हो सख्त हो संबंध हो आकाश का भी किसी दोष से संबंध नहीं होता है आत्मा तो और असंग है। उसका कोई संबंध नहीं होता है तो शरीर में आत्मा रहेगा अंदर रहेगा बाहर रहेगा सर्वत्र रहने पर भी न करोते न होने के कारण निर्गुण निष्क्रिय होने के कारण देह के अंदर बाहर रहने पर भी ना तो वो कुछ करता है ना तो किससे लिप्त होता है जैसे आकाश आकाश का सर्वव्यापक होने पर भी आकाश में क्या क्या क्रिया होती है कोई क्रिया होती शरीर दौड़ेगा तो उसके साथ आकाश दौड़ता है नहीं आत्मा तथा तो, तो दौड़ेगा आत्मा भी दौड़ता नहीं शरीर में चित्त होने पर भी न तो कुछ करता है न तो किसे लिप्त होता है संबंध होता है कोई संबंध नहीं इसे हमेशा ही शुद्ध रहता है सबके सारे में रहने पर भी अंदर बाहर रहने पर भी किसी के गुण दोष से संबद्ध नहीं हो आत्मा निर्गुण है निष्क्रिय असंगलो के बोलो अनादित्व निर्गुण स्वास्थ्य परमात्मा शरीर स्थित करो कहते सर्वत रहता है और सब के दोष से संबंध नहीं होता है ये क्या है सर्वत्र रहता है और सब दोष से संबंध नहीं होगा हम चलते फिरते कहीं कुछ पैर लग गया तो पैर में आ जाता है सुगंध दुर्गंध महिला कहीं लग गया तो उसको धोना पड़ता है और आत्मा सर्वत्र रहता है अपरिष्कार स्थान में रहेगा पशु पक्षी में रहेगा तापियों भी रहेगा तो भी उसका कोई संबंध नहीं होता है ये कैसे होगा सर्बत रहेगा तो संबंध कैसे नहीं होगा इसके लिए दृष्टांत कताते थी कि दृष्टान्त के बिना समझ नहीं आता है इसलिए सूत्रियों में भी दृष्टान्त दिया भगवान ने दृष्टान्त के द्वारा समझाते समझो सर्वत्र रहने पर भी कोई संबंध नहीं होता है यथा सर्वगतं सर्वगतं यथा सर्वगतम सौक्ष्मियाम सौक्ष देहे थि देवस्थि देह तथा नोपलिप्यते तथापलिप्यसे सूक्ष्म नोपलिप्यसेवस्थि देह तथालिप्यते य सर्वत सर्वगतम आकाशम आकाश सर्वगत है सर्वत रहे पत्थर के अंदर ठोस पत्थर के अंदर है पानी में हा शर्बत रहे अग्नि में जलाएंगे तो आकाश जल जाता है पानी से गिला कुछ नहीं होता है किसी कोई संबंध नहीं होता है ये आकाश को समझ ले ठीक ठीक सर्वव्यापक आकाश हम जब चलते हैं शरीर के अंदर आकाश चलेगा घड़ा को लेकर चलेंगे घड़ा में पानी रखेंगे घड़ा को लेकर जाएंगे तो पानी चलेगा वही तो हम पूछते पानी चलेगा चले क्या हम पूछते पानी चलेगा कहते पानी चलेगा चलेगा जैसे पानी चलता है पानी में कोई मिठाई डाल दिया वो चलेगा रूप रो चलेगा लींबू नीचु जाए तो पानी चलेगा वो चलता है पानी को खाली कर देंगे तो वो घड़ा में क्या रहेगा वायु रहेगा वायु रहेगा नहीं रहीगा? रहेगा आकाश क्यों पहले वायु को विचार करो वायु रहेगा ना नहीं रहे उसे में फिर पानी भर देंगे तो वायु रहेगा निकल जाएगा पानी भरने के पहले आकाश था पानी भरेंगे तो वायु निकल जाएगा आकाश? नहीं निकलेगा सर्वत आकाश बराबर है किसके साथ कोई उसका संबंध है क्यों नहीं होता है क्या कारण आकाश है अत्यंत तो सूक्ष्म छोटा अनुपरिवार न सर्वगता इतने बड़ा है इतने बड़ा है ना बड़ा है इससे बड़ा है क्या आकाश इतने से बड़ा है क्या बोलो बड़ा।, बड़ा नहीं आकाश का सर्वगत बड़ा कैसे नहीं सर्वगता काश सूक्ष्म का तो छोटा नहीं सूक्ष्म इंद्र का विषय नहीं होता है किसके साथ संबंध नहीं होता है और खड़गा से उच्चेतन नहीं होता है अग्नि से दह नहीं होता है क्योंकि अति सूक्ष्म है अति सूक्ष्म इंद्रियगम्य नहीं है इतने सूक्ष्म है छोटा परिमाण ऐसा नहीं बहुत सर्वगत जो सर्वगत छोटा से होगा इसी प्रकार देह तथा आत्मा सर्वत्र अवस्थित्व तो देह नो इसी प्रकार आत्मा आपके स्वरूप आप सर्वत्र देह अवस्थित सारे समय में है सब शर्म में है कुत्ते में है आप कुत्ते में है हाथी में सुनिचय सपा सपागे, सर्वत्र समान रूप से है कम ज्यादा नहीं ये शर्म में जितने आप है इतने बराबर अन्य शर्म में है सब के अंदर बाहर एक ही आकाश के समान सेतन आत्मा है बराबर है सर्वत्र तथा तो आत्मा किसी गुना से गुण दोष से लिप्त नहीं होता है जैसे आकाश लिप्त नहीं होता है ऐसे आत्मा भी लिप्त नहीं होता है यही दृष्टान्त है आकाशवत सर्वगत नित्य हो आकाश के समान आत्मा सर्वगत और नित्य है श्लोक बोलो यथा सर्वगत सूक्ष्म तथात्मा नो पालित करते अभी पूरा त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोग इसका उपसाहन करने के लिए कहते हैं क्षेत्र क्षेत्र ज्ञो रे अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ए, एक आओ। यथा था प्रकाशयतेक यतेकोकोक <्त्राँग> क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण क्षेत्र क्षेत्री तथा प्रकाशयति कृष्ण प्रकाशय प्रकाशयथा प्रकाशयतेक कृष्णं कृष्णी छे तथा कृष्णं कथा शयति भारत ये श्लोक है पूर्वार्ध उत्तराध कितना आधा होता है पूर्वार्ध कहाँ तक इका पूर्वाधि रवि तक पूर्वार्ध उत्तराध आगे पूर्वार्ध में दृष्टांत बताया उत्तरार्ध में उसको हटाया आत्मा मिदा स्थानी को बताया इसमें यथा एक रवि सूर्य कितने एक सूर्य किसको सारे लोगों को प्रकाश करता है कृष्ण लोकम प्रकाशी संपूर्ण लोक को प्रकाश करता है प्रकाश करता है एक रवि इम कृष्ण इस लोक को संपूर्ण को प्रकाश करता है एक सूर्य जैसे एक सूर्य सारे लोगों को प्रकाश करता है तथा तथा क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम प्रकाश तथा क्षेत्री क्षेत्र को जानने वाले को क्या कहते हैं क्षेत्री कैसे होगा जानने वाले को क्षेत्र को जानने वाले का नाम क्षेत्र और क्षेत्री शब्द का क्या अर्थ होगा क्षेत्रवाला क्षेत्रवाला क्या है क्षेत्रीय सदर का क्या अर्थ होगा है नहीं जानने वाला किस होगा क्षेत्रीय धनी किसको को करे धनों को जानने वाले को धनवाद धन जिसका है वो धनी है धन को जानने वाला धनी नहीं बड़े बड़े मकान करो वो क्या रूपया के मकानों जानने वाले करोड़पति हो जाएगा देखेगा तो बाहर बैठकर देखता रहेगा दिन भर तो करोड़पति हो जाएगा क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र नहीं क्षेत्र में ऐसा क्षेत्री। क्षेत्र जिसका क्षेत्री है। सारे वाला क्षेत्र वाला क्षेत्री का तो क्षेत्र वाला क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चेतने में सारे क्षेत्र अध्य क्षेत्रीय शब्द से क्षेत्र लेना क्योंकि क्षेत्रीय शब्द का तो क्षेत्र वाला जो जानता है वो क्षेत्र वाला है तो क्षेत्रीय क्षेत्र ज्ञा किसको प्रकाश करेगा किसको जानेगा है क्षेत्र को जानता है कितने क्षेत्र है सर्व क्षेत्र सु क्षेत्र सर्व क्षेत्र में महाभूता निहंकार बुद्धि चेरे के सारे भूत भूतिका प्रपंच आ गया सारे शारी क्षेत्र है सारे क्षेत्र को प्रकाश करने वाले क्षेत्रीय क्षेत्र कितने हैं जैसे सारे लोग प्रकाश करने वाले सूर्य कितने इसी प्रकार सारे क्षेत्र की तो संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करने वाले क्षेत्री एक वचन है एक क्षेत्री सब को प्रकाश करता है महाभूत आदि जितने सब है क्षेत्र है सब को एक रहते हुए प्रकाश करता है क्षेत्र ज्ञान जो क्षेत्रीय परमात्मा अवि जैसे सूर्य दृष्टान्त दिया इसी प्रकार सूर्य के समान सारे क्षेत्र में एक ही आत्मा है प्रकाश कवि है रवि दृष्टान्त क्या प्रकाश कवि और एक है सूर्य प्रकाशक है और एक है इसी पूरा आत्मा भी प्रकाशक सारे क्षेत्र को जानने वाला आत्मा है और एक है हंसलो को बोलू यथा प्रकाश कृष्ण लोकमेत्र कृष्ण प्रकाशयति <खानसे थी> भारत क्षेत्र क्षेत्र जोर क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोर मंतर ज्ञान चक्षुषा मंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष भूत प्रकृति मोक्ष ते पर ये भी दुर्यां ते पर क्षेत्र क्षेत्रों मतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षा एवं क्षेत्र क्षेत्रोर अंतरं ज्ञानचक्षुषा ये विदुर् भूत प्रकृति मोक्षे विदुर् परम या ये ज्ञान चकुषा किसके द्वारा देखते हैं ज्ञान रूपचक है? के द्वारा क्या देखते हैं अंतरम भेद किसके अंतर क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ हो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ के अंतर भेद को जो ज्ञान चकुषे देखता है अरे भूत प्रकृति मोक्षम चूता नाम प्रकृति माया अविद्या उनका मोक्ष उनकी निवृत्ति ज्ञान होने के बाद प्रकृति माया की निवृत्ति माया समाप्त हो जाते हैं माया की समाप्ति निवृत्त है इसको भी देखते हैं ज्ञान होते समय अज्ञान रहेगा अज्ञान निवृत्त से अज्ञान का कार्य भी उसमें लीन हो जाते हैं वो देखता है सब अज्ञान का कार्य भी समाप्त हो गए उसके दृष्टि से अज्ञान का कार्य कुछ यही नहीं कब देखता है जो क्षेत्र क्षेत्र जोर अंतरम इसी प्रकार देखता है ज्ञान चकृषि ज्ञान रूप ज्ञान कौन सा ज्ञान शास्त्राचार्य उपदेश जनता ज्ञान वही ज्ञान ही चक्ष थी ज्ञान रूप चक्ष ज्ञान उपदेश जनता जो ज्ञान है अहमत में ब्रह्म वही ज्ञान रूप चक्ष देखता है जब ज्ञान हो जाता है तो अविद्या रहती है अविद्यान से अविद्या कार्य भी समाप्त तो हो गया भूतों की प्रकृति क्या है सारे भूतों की प्रकृति क्या है माया भूतों की प्रकृति माया क्षेत्र तो भूत भी क्षेत्र में माया भी क्षेत्र में क्षेत्र कहें तो बहुत ही प्रकृति किसको लेना माया किसकी प्रकृति है सारा प्रपंच भूत जितने भूतभूत सबकी प्रकृति माया उसका मोक्ष मंत्र अभाव को प्राप्त कर लेगा ज्ञान होते ही और ज्ञान नष्ट होता है तो भूत प्रकृति समाप्त तो हो जाता है जो ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र का भेद क्या है क्षेत्र के चेतन है चेतना क्षेत्र दृश्य है क्षेत्र जड़ है अचेतन है क्षेत्र जड़ है शरीर जड़ है क्या क्या क्या क्षेत्र में आए महाभूता बुद्धि व्यक्तमे च इंद्रिया दशिक पंच इच्छा द्वेष संघात चेतना धर्ति ये क्षेत्र ये तत् क्षेत्र समाज से न संक्षेप से भगवान ने बताया याद रख लेना है ये सौ क्षेत्र है और क्षेत्र क्या क्या है क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र को प्रकाश करने वाला प्रकाश करने वाले जानने वाला ये माला सामने दिखती है माला को जानने वाला माला है या पुष्प आप माला को जानने वाले आपको आप जो माला को जानने वाले है आप में से कौन सी माला है कौन है माला को जानने वाला माला है भिन्न है माला इसी प्रकार क्षेत्र है अध्यस्थ पदार्थ उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ चेतना है चेतन में क्षेत्र सारे क्षेत्र अध्यस्थ सारे पिता किसके कारण आरपित है माया से क्षेत्रज्ञ में चेतन है कि माया है अनादिकाल से उसे माया का परिणाम जगत है क्षेत्रज्ञ यदि अहम क्षेत्रज्ञ आत्मा ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हुआ वही माया अज्ञान है स्वरूप के अज्ञान ही माया है स्वरूप का ज्ञान होते अज्ञान समाप्त हुआ अज्ञान समाप्त होते हुए अज्ञान का कार्य भी समाप्त हो गया जो देख लेता है क्षेत्र है कल्पित क्षेत्रज्ञ है वास्तव मेरा स्वरूप क्षेत्रज्ञ एक क्षेत्र अनेक क्षेत्र में अहम क्षेत्र के एक क्षेत्र के मैं चाप इमां विदी सारे क्षेत्र में मैं हूं वही ज्ञान हो जाता है अहम परम ब्रह्म तो ज्ञान होते ही ज्ञान जग से देखना पड़े ज्ञान से वेद देख लेया। भूतं की प्रकृति और ज्ञान अनुभूत तो हो जाता है ते परम जाति परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते अर्थात ज्ञान होते परमात्मा स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लिए फिर आगे जन्म नहीं प्राप्त करेंगे आनंद रूप ब्रह्म में एक हो जाएंगे श्लोक बोलो चेत छेत्रोरवान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष दुर्यां ते पर ओम गीता तस्सदि श्रीमद्भगवदीता उपनिषु गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णाजुन संवाद श्री कृष्णाजुन संवाद क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग नाम तयोदश्याय नाम अथ चतुर्दशोध्याय चतुर इसका नाम गुणत्रय विभाग तीन गुण का विभाग समझने का है गुणत्रय विभाग गुण का कार्य सब है। सत्तर जत्ता बाहर पदार्थ सब त्रिगुणात्मक हे एक गुण को ठीक ठीक समझ ले क्योंकि गुण से सब कुछ होता प्रकृति से उसे विलक्षण है आपका स्वरूप ये गुणों को ठीक से समझे और गुणों में क्या क्योंकि पहले कहा था जन्म होने के लिए क्या कारण कारण गुणो संघ से गुण के कार्य में जो संघ आ सकती है इसमें इसके कारण जन्म को ग्रहण करता है आत्मा अज्ञान से जो कारण गुणो संघ कहा अभी किस गुण में क्या संग कैसे संघ होता है अभी प्रत्येक गुण में कैसे आत्मा का कैसे जीव का घ होता है गुणा कौन नहीं समझना गुण कैसे बंधन में डालते हैं गुण से मुक्त कैसे होगा ये सब बताएंगे यही करना है गुना में संग कैसे होता है गुण क्या क्या है संग कैसे हुआ और कैसे बंधन में डालते हैं और गुण से मुक्ति कैसे होगी ये सब जानने से ऐसे करना पड़ेगा मुक्त होगा श्री भगवान श्री भगवान ूय प्रवक्षा परम भूय प्रवक्षा ज्ञा ज्ञान मुतम ज्ञा ज्ञान उत्तम सर्वे यज्ञा मुनय सर्वे परां सिद्धि मितं सि मि तो गता तो हाँ भगवाच पर भूय प्रवक्षा ज्ञा ज्ञानमोत्तम सर्वे सिद्धि तो भगवान ने कहा परम ज्ञान परम उत्तम भूय प्रवचा ज्ञा उत्तम ज्ञान परम ज्ञान भूय प्रवचा सारे ज्ञान से उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान कहूँगा ज्ञानानं उत्तम ज्ञान जितने ज्ञान है अलर्स हुए सब ज्ञाने उत्तम ज्ञान कहूंगा परम परब्रह्म विषय ज्ञान उत्तम इसलिए क्योंकि परब्रह्म का विषय करने वाले उत्तम उसका फल है ज्ञान पर केवल पर विषय को उत्तम इसलिए उसका फल उत्तम है अन्य ज्ञान का फल कुछ नहीं ये ज्ञान का फल उत्तम मुख्य है इसे परम ज्ञान ब्रह्म विषय ज्ञान उत्तम फल कौन से ज्ञान फिर भूया पहले बताए कहा है पूर्व अध्याय में बहुत बार कहा है फिर कहूंगा अगर प्रवक्षा में प्रकर्ष प्रवक्षा में अच्छी तरह से कहूंगा गुरु थकते नहीं उपदेश करने के लिए शिष्य थक जाता है <laughs> सुनना छोड़ गए नहीं। सुनता नहीं पूरा किन्तु तो भगवान, भगवान थकते नहीं भगवान तो कहते रहते हैं भगवान तो बोलते रहते हैं। कभी किस प्रकार सुन ले किसका उपकार कल्याण हो जाए इसलिए भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके पूरे गीता का जो उपदेश किया सब के लिए उपदेश किया अर्जुन देखिए निमित्त बन गया उसको बना बनाकर उपदेश किया बार बार उसी को ही कहते हैं फिर कहूंगा पहले कहा है अब तो कहूंगा तो क्या उसका फल है तुरंत तो फल बता देते हैं नहीं तो कहते क्या बार बार हमको तो समझ आ गया और क्या सुनेंगे कहते इस ज्ञान का फर्व सुन लो यश ज्ञात सर्वे मुनय ये तो पराम सिद्धि में है जिसको जान करके प्राप्त करके सारे मुनि लोगो पराम सिद्धि इससे परा निरतार सिद्धि को प्राप्त किया सामान्य जो सिद्धि चमत्कार इसको नहीं लेना ये कोई चमत्कार दिखाते देना कोई सिद्धि नहीं है पराम सिद्धि कहते पराम सिद्धि मुख्य रूप सिद्धि देह बंधन समाप्त होता है मुख्य को प्राप्त कर लेते हैं जिसको प्राप्त कर जिस ज्ञान को प्राप्त करके वही ज्ञान में कहूंगा अच्छी तरह से कहूंगा सुनने के लिए बताते थे ध्यान पूर्वक सुनना है श्लोक बोलो श्री भगवानी जानम ज्ञानमोत्तम सर्वे सिद्धि में तो ये जो सिद्धि है ये ज्ञान प्राप्त होने पर फल अवश्य हम है ऐसे कोई नहीं है। ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो अवश्य मोक्ष हो जाएगा इदं ज्ञान इदं उपाश्रित मम साधर्म मागता मम साधर्म मागता गता हा। सर्गे नोपजाते सर्गे नोपजाते प्रलय न्य प्रलयन ब्रथंसीद्रि माधनम्मागता सर्गे भी नोपजा प्रलये न्य इदम् ज्ञानम उपासित्य ज्ञान को करें कि क्या है पहले ज्ञान साधन होगा तो ज्ञान होगा ज्ञान को आश्रय करें मतलब ज्ञान साधन करना पड़ेगा नहीं खाली ज्ञान तो आसे आसे प्रेंगी प्रेंगी ज्ञान पहले होता तो करेंगे करेंगे करने के पहले साधन करना पड़ेगा ऐसे ज्ञान साधन अनुष्ठा ये भगवान वासिकार कहते ज्ञान के साधन को अनुष्ठान करेगी ईदम ज्ञान उपासित्य ज्ञान को आश्रय करा मतलब वही हमारा आशय हो वही हमारी रक्षा करने वाले जो रक्षा करने वाले उसको प्राप्त करने की इच्छा है नहीं ज्ञान को आशय करें मतलब धन संपत्ति को घर भाई बंधु को सब आशय कर बैठे भगवान ने कहते ज्ञान को जो आश्रय कर लिया और छोड़ छोड़कर सारे आशय छोड़ करके ज्ञान यदि नहीं हुआ तो आश्रय करेगा तो फिर ज्ञान प्राप्त करेगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा साधन अनुसार करना पड़ेगा नहीं साधन अनुसार करना पड़ेगा तो ज्ञान साधना अनुसार करके ज्ञान उपासित साधन करने पर वो साध्य फल मिल जाएगा ना नहीं मिलेगा तो मम साधर में मैं है, मेरे स्वरूपों को प्राप्त कर ली मेरे जैसे होगी एक मत स्वरूप प्राप्त कर ली मेरा स्वरूप ही होगी मेरे स्वरूप से क्या होगा लाभ क्या होगा स्वर्गे पुनोपजाय जो सृष्टि होती है जितने प्राणी पहले थे प्रहय काले में सब लीन होकर एक रूपों को आ गये प्रकृति में सब के अंतगोन लीना हो गया शिटीकालय में पेश हो आएंगे अपने अपने संपत्ति लेकर के क्या क्या संपत्ति लेकर के आएंगे पूरा जो जो मकान था हीरा बैंक चेक सोना चांदी इसको लेकर आएंगे वो तो गए कुछ ही नहीं क्या सम्पत्ति लेकर आयेंगे अपने पुण्य पाप कर्म धर्म धर्म कर्म और संस्कार भी रहता है वासना भी रहती है उसके अनुसार फिर जिस जिस जन्म को जाएंगे वो अनुसार उसकी इच्छा होगी ऊंट बन जाए तो कांटे खाने की इच्छा होगी हाथी बन जाए तो बरगत के डाले ऐसा क्या खाएगा और जिस जिसका जो खाद्य है उसको ही प्रिय होता है अच्छा खाद्य कौन खाता है बताओ मनुष्य अच्छा खाद्य खाता है पशु पक्षी अच्छा खाद्य खाते हैं यहाँ कौन अच्छा खाद्य खाते हैं जो अपना खाद्य हुई उसको अच्छा लगता है अन्य खाद्य अच्छा नहीं रहता है अब बहुत कीमत वाले फल खाते हो कुत्ते को दो खाएगा स्वर्ग को तो नहीं उसको जो कुछ पीक कीजिए चिड़े होते कीड़े मकोड़े खाने वाले वो फल से नहीं हाँ फल सड़ जाएगा कीड़ा पड़ जाए तो कीड़ा को खा लेंगे फल को नहीं खाएंगे सब अपने अपने खाद्य सब को प्रिय है ये सब काल में सारे जितने सब है अपने अपने वासना संस्कार लेकर आते हैं और जो जन्म में जाएगा उसको वही अच्छा लगेगा वही प्रिय लगेगा वो उसी के अनुसार इच्छा करेगा संस्कार भी साथ में आता है पुण्य पाप कर्म लेकर गाता है और कुछ नहीं है किंतु जो ज्ञान को प्राप्त कर लिए फिर यहाँ नहीं आ सकते हैं नहीं आएंगे तो क्या लाभ होगा मुक्त हो गया आनंद स्वरूप में, में रहा अभाव नहीं होता है यहां नहीं आएंगे मतलब वहां कहीं बंदीघर में जेलखाना मेरा ये क्या परिपूर्ण पर, ब्रह्म स्वरूप से आनंद रूप से रहता है कोई दुख नहीं पे न उपजाय क्षेत्र में जन्म नहीं होंगे प्रलय न बेथन तीचर जो आते हैं उनका मरण होता है नहीं प्रलय होता नहीं आ, आते समय भी क्या कष्ट है यहां रहते समय क्या कष्ट होता है अब समय प्रलय के समय प्रलय करेंगे फिर जाओ फिर जन्म समय आओ यही चल रहा है आना जाना रोज जन्म मरण तो होता ही रहता है और सृष्टि पढ़ा भी कितने सृष्टि पढ़ा सृष्टि पढ़ाए कितने करोड़ बार हो गई, यही चल रहा है अनाधिकाल से कि इसी ज्ञान को प्राप्त करे जो ज्ञान हम कहेंगे भगवान कहते हैं, उत्तम ज्ञान में बताऊंगा जिसको प्राप्त करने पर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लोगे आगे स्वर्ग में कोई जन्म नहीं लेता सृष्टिकाल में ना प्रलय कार्य में व्यता को प्राप्त करता है वही ज्ञान है उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान श्लोक बोलो जानम उपाश्रित माधर्म स्वर्गे पिनो प्रजाते क्षेत्र क्षेत्र के संबंध होने से भूत का भूतों की उत्पत्ति होती है इसको बताते कैसे चत्र क्षेत्र को संबद मम यो निर्महद ब्रह्म मम यो निर्मह ब्रह्म तस्व दधा्यह तस्वर्भ दधा्यम संभव सर्वूता संभव सर्वूता ततो भवति भारत ततो भवति भारत मा योनि तस्व्य हम भवति हारतः मम योनि महद्रह्म महद्रह्म मेरी त्रिगुणात्म प्रकृति है महद ब्रह्म योनि है त्रिगुणात्मिका प्रकृति महत त्रिगुणात्मिका प्रकृति महद ब्रह्म योनि है योनि है कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति है महद ब्रह्म का हो गया स्वक्य से महत्वंश से महत्व हो गया और ब्रह्म है उपाधि ब्रह्म का से ब्रह्म कहा ये जो ब्रह्म है महत ब्रह्म कहा था प्रकृति है ब्रह्म कहा जाता है किसको प्रकृति को महत कार्य से अधिक है ना नहीं बड़ा प्रकृति माया सारे कार्य से बड़ा है सारे कार्य से बड़ा होने से प्रकृति को कार्य से बड़ा होने से कार्य को बढ़ाने से उसको ब्रह्म शब्द से कहा गया महत भी कहा गया बड़ा है सब महा कार्य से महत्व से महत्व अब ब्रह्म उसको कहा गया प्रकृति को सारे कार्य को बढ़ाने से ब्रह्म का उपाधि होने के कारण ब्रह्म कहा गया प्रकृति को प्रकृति को ब्रह्म सदस्य यहाँ कहा गया यहाँ जो कहा मध्रह महत्व ब्रह्मा। क्या है त्रिगुणात्म क्या प्रकृति है त्रिगुणात्मा प्रकृति माम योनि ये योनी कारण है उसमें ही अहम गर्भम हम उस इसमें ही गर्भ देते हैं गर्भ क्या हिरण्य गर्भ का जन्म हिरण्य गर्भ जन्म का बीज उसमें वो तो माया में चेतन का प्रतिम्ब हो जाता है प्राणी कर्म माया में हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति होती है तस्मिन का था महत ब्रह्म प्रकृति माया में माया है योनि महत ब्रह्म होगी प्रकृति त्रिगुणात्मय प्रकृति महत ब्रह्म का क्या अर्थ हुआ गुणाध्या प्रकृति वही योनि है उसी योनि में सृष्टि के लिए गर्भाधान करते गर्भाधारण क्या था? संकल्प संकल्प करते परमात्मा बहुत श्याम प्रजाई हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति होती है तो संकल्प रूप गर्भाधान करता हूं उसी गर्भाधान से सारे भूत की तत्व भवती भारत सर्वभूतानाम संभव सर्वभूतान संभव, संभव संभव क्या उत्पत्ति पहले योनि हो गया प्रकृति है मद ब्रह्म का तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका वो योनि है उसमें गर्भाधान करते हैं संकल्प करता हूँ सृष्टि के लिए सृष्टि के जो संकल्प करते हैं वही बीज हो गया वही योनि में बीज होने से गर्भ हो जाता है जिस गर्भ से सारे भूतों की उत्पत्ति होती है वही जो गर्भ हुआ हिरण्य जन्म का बीज है हिरण्य उत्पत्ति का बीज हुआ उसी से सारे हिरण्यगर्भ सारे जगत की उत्पत्ति होती सर्वोपनाम हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति के कारण उत्पत्ति के द्वारा सारे पदार्थों की उत्पत्ति होती है तो योनि हो गया प्रकृति माया उसमें गर्भ देते संकल्प संकल्प करते माया में चिदाब होकर के माया में क्षोभण होता संकल्प वही बीज हो गया माया प्रलय काले में शांत रहती जब नया सिद्धि होने के समय आएगा प्राणियों के कर्म से माया में क्षोभण होता है ईश्वर में संकल्प होता है समय आने पर जब संकल्प होता है आगे बहुत श्याम बहुत हो जाऊं यही हो गया बीज वो बीज किस में आया माया में त्रिगुणात्मिक माया है योनि उसमें बीज हुआ प्रक्षेप हुआ जो संकल्प हो तब उससे उस हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति हिरण्य गर्भ तरह अन्य सब की उत्पत्ति होती है बलो तो बलो। सतो भवति भारत ओम ओण मित्रु शो भव शन्ना इई इंद्रोहस्पति शन्नो विषुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो वा प्रत्यक्ष ब्रह्मासीम वा प्रत्यक्ष ब्रह्मा वादिश सत्यम वजिशं ते ओम आवेन्वे ओ शातिशाशा